ये सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शास्त्र में कहे गए इन पांच कारणों को मेरे मेरे वचनों से जानो मैं कह तो मम किया ना भाषा में तो मम वचनात ऐसा समझ लेना मेरे वचनों से जानो पंच इमानी ईमानी से क्या है ना वक्षमाणानी वक्षमाण इन इन पांच कारणों को कारणानी का जो निर्वर्त निर्वर्थ कहानी निर्वर्थ कहानी का अर्थ है यहाँ पर क्रिया जनकहानी जनकहानी अर्थ है ना क्रिया के जनक कर्मों के जनक है इन पांच को मेरे से जान मतलब पांच छोटे हैं कर्मों के जनक अच्छा अब देखेंगे आगे देखेंगे कहा गया हाँ हाँ हाँ तो ये है ना मेरे वचनों से जानो इसी है ना इसी के बाद पूर्ण विराम बनाया है ना पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए और उत्तर का उसके साथ संबंध है इस प, मेरे प्रच्नों से जानो इस प्रकार आगे चित्त की एकाग्रता के लिए तथा वस्तु के वैषम्य का बोध कराने के लिए कहा गया है इसी करते इस प्रकार है उत्तर से आगे आगे कहा अधिष्ठानम तथा करता आगे इस श्लोक में इस प्रकार आगे चित्त की एकाग्रता के लिए और वस्तु की विलक्षणता का बोध कराने के लिए वस्तु से वही वस्तु के अधिष्ठान कर्ता, करण चेष्टा और दैव जो पांच रहे हैं। तो उन अधिष्ठान आदि वस्तुओं की विलक्षणता का बोध कराने के लिए कहा गया है विलक्षणता का बोध बिना चित्त की एकाग्रता से नहीं होगा इसलिए बोला चित्त की एकाग्रता के लिए तथा इतिक इस प्रकार आगे चित्त की एकाग्रता के लिए तथा अधिष्ठान आदि रूप वस्तु की विलक्षणता का बोध कराने के लिए कहा गया है क्या पूर्ण विरा कर लो अब तारी कार्य पूर्ण विराम करेंगे कि ज्ञातव्य रूप से उन कारणों की स्तुति करते हैं ज्ञातव्य रूप से उन कारणों की प्रशंसा करते हैं प्रशंसा क्या है सांख सिद्धांत में कहा गया है सांख सिद्धांत में कहा गया है इसका मतलब बहुत बड़ी चीज कोई है सांख सिद्धांत में कहा गया इसका मतलब कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है इस प्रकार उसकी प्रशंसा हो गई तो प्रशंसा तीन बच्चों के द्वारा की जा रही है सांख्य तो प्रोक्तानी तो इस तोटी के बाद जो है पूर्ण विराम नहीं चाहिए डिस्क चाहिए है न सांख्य प्रोक्तानी इस प्रकार प्रशंसा की गई है ना और चाहिए, हम लोग आगे प्रशंसा की जा रही है तो अब ध्यान देना इससे पूर्वतानी के पहले पूर्ण विराम अपेक्षित है क्यूँकी प्रशंसा जो है नंचमानी महावाहो कारणा निबोध में इसके द्वारा प्रशंसा की जा रही है क्या इसलिए वहाँ मम विराम नहीं चाहिए और यहाँ चादे बार विराम चाहिए ऐसा है हो सकता है नहीं। हो नहीं हो है ये तो है ना पूर्ण विराम नहीं रह सकेंगे ज्ञातव्य रूप से उन कारणों की स्तुति करते हैं अब देखेंगे किस प्रकार स्तु करते हैं सांख्य शांति ऐसा तो संख्य को जो है भाष्यकार समझाते हैं देखेंगे संख्यायन्ते संख्या यंते यख्याम संख्या यंते संख्या यंते की गणना की जाती है जिसमें ज्ञातव्य पदार्थों ज्ञातव्य पदार्थ संख्यायंते ये जी जस्मिन शास्त्रे जिस शास्त्र में ज्ञातपद पदार्थों की गणना की जाती है उस शास्त्र को क्या कहते हैं सांख्य प्रकृति महादहकार है पुरुष प्रकृति महादहकार ये सब है ना ऐसा कितना पंचविंशति तत्व तो ज्ञात पदार्थों की जिसमें गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं सांख्य यहाँ पर ऐसा ले अच्छा यहाँ पर जहाँ सांघ शब्द आया ना यहाँ सांघ शब्द कोई निंदी कृष्ण में नहीं है ना इसे सांघ अर्थ कर लिया वेदांत ये आचार्यों की जो है बुद्धिमत्ता है है ना ये बुद्धिमत श्रीधर स्वामी ने श्रीधरी व्याख्या में कपिल का ही शांति यहाँ लिया है कपिल का शांति श्रीधर स्वामी ने लिया है कोई तो विरोध नहीं उनका कहना है तो यहाँ पर प्रसंगानुसार जो है ना शांक सिद्धांत के अनुसार ज्ञात पदार्थ प्रकृति महात अहंकार नहीं लेना ले लेना यहाँ पर जीव ईश्वर और उन, उन, उन दोनों का लक्ष्य क्या है शुद्ध ब्रह्म में ज्ञान जीव ईश्वर उनका लक्ष्य क्या है शुद्ध ब्रह्म में और बन क्या है की मोक्ष का कारण ज्ञान और ज्ञान के साधन समाधि जो ऐसा वेदांत प्रतिपादित विषय है उनको ज्ञातव्य पदार्थ कर लेना ठीक है ऐसा तो ज्ञातव्य पदार्थों की फिर ऐसा कर लेना यहाँ पर संख्या यंत्र कर देंगे क्या ये ऐसा से कर देना संख्या दिपाद्यंते वैसे गणनात्मक सिख दबा तो संख्या क्या कर देंगे द्विताद्यंते कि जिस शास्त्र में जीव ईश्वर तथा शुद्ध ब्रह्म आदि ज्ञातव्य पदार्थों की वित्पत्ति की जाती है या व्याख्यान किया जाता है जिस शास्त्र में जीव ईश्वर आदि ज्ञातव्य पदार्थों का व्याख्यान किया जाता है संख्या का क्या उस शास्त्र को क्या कहते हैं सांख्य तो सांख्य का ख्यात हो गया वेदांत क्या गया वेदांत हो गया अब देखेंगे महाभारत में और भागवत में जो शांत है उसमें ईश्वर का प्रतिपादन मिले ना जब ईश्वर का प्रतिपादन है तो फिर कोई विरोध नहीं रह जाता है और सांख तो ये करिका वाला है ना ऐसा का आगे देखेंगे प्रतिपादन या ज्ञातव्य पदार्थों की व्याख्यान ज्ञात पदार्थों का व्याख्यान जिस शास्त्र में किया जाता उस है उस शास्त्र को सांख्य कहते हैं साख्यकर्त हो गया वेदांत वेदांत विशेषणम कृतांत यह सांख्य का ही विशेषण है किसका विशेषण है सांख्य का ही विशेषण है अब इसको समझा रहे हैं वास्तवकार कृतम इति कर्म उचित कृतम इस पद के द्वारा कर्म कहा जाता है कृतम इस पद के द्वारा कृतम इस प्रकार कर्म कहा जाता है समझाना कि इसको कृतांत को तो बताते हैं तस्व अंत यत्र तस्व से क्या लेना यहाँ पर कृतस्थ कृतस् कृतस्व अंत यत्र कृतस्य अंत अंत का ही अर्थ आगे भाष्यकाल ने लिखा है से लिया है, है ना कि तो के कर्मणा कर्म की कर्म यत्र है ना यत मतलब ये सती जिसके होने पर कर्म की समाप्ति होती है उसे कहते हैं कृतांत कृतकर्थ कर्म है ना तो कृतांत कर्त हुआ कर्मांत यत्र कर्त ये होने पर कर्म की समाप्ति होती है उसे कहते हैं कृतान्त या कर्मात तो किसके होने पर कर्म की समाप्ति होती है या ज्ञान के होने पर किसके होने पर ज्ञान के होने पर तो कृतांत अथवा कर्मांत कार्य क्या हो गया ज्ञान है ना जिसके होने पर कर्म की समाप्ति होती है उसे क्या कहते हैं कृतान्त या कर्मात बता रहा हूँ मैं आपको अच्छा परिसम से, आ, से यसे, यसे है। एक सेकंड हम देखते हैं फिर क्या में तो, तो है बोला। से यसे। यसे बनता नहीं है संख्या जितनी है तेरा देखो देखते हैं बनता तो नहीं है वो समाप्ति में नहीं, नहीं, नहीं है नहीं ये बात है है, यह त्री, यह त्री, यह त्री तो, में अब देखेंगे कि जिसकी होने, पर तो की होने पर कर्म की समाप्ति होती है तो कृतान्त या कर्मांत करते क्या हो गया ज्ञान अब यावान ये क्या पूरा है फिर बोलना या था उसे पर जानने का वो प्रयोजन मतलब वो क्या मतलब है कि जो वेदों में ये जो ज्ञान से सब सिद्ध हो जाता है ना ज्ञानी का ये मतलब है अब देखना सर्वम कर्माचलम पार्थ ज्ञानी पर हम हे पार्थ संपूर्ण दिन्यारी, दिन्यारी। ज्ञान के होने पर समाप्त हो जाते हैं कब समाप्त हो जाते हैं ज्ञान के होने पर सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं कर्म की समाप्ति होने पर होती है इस प्रकार होने पर इस प्रकार आत्म ज्ञान होने पर सभी कर्मो की निवृति कही जाती है आत्मज्ञान होने पर सभी कर्मों की निवृति तो कृतान्त या कर्मात का क्या अर्थ हुआ ज्ञान अब ध्यान देना तो ज्ञान का प्रतिपादक होने के कारण शांत को भी कृतान्त कहा गया लक्षणा से सोच गए <s Getveto> कर्थ क्या हो गया ज्ञान तो फिर क्या हुआ कि ज्ञान का प्रतिपादक होने के कारण शास्त्र को भी कृतान्त के दिया तो यहाँ पर शास्त्र का वाचक है ना कृषांत किसका वाचक है शास्त्र का तो यही उपचार से कृतान्तकर्थ ज्ञान है और ज्ञान का प्रतिपादक होने के कारण शांत शास्त्र को भी शास्त्र को भी क्या कह दिया कृतान्त शांत सब लोग वेदांत शास्त्र को क्या कहता है तो आत्मज्ञान की आत्म ज्ञान तो के प्रतिपादक आत्म ज्ञान के प्रतिपादक सांख्य कृतान्त करतेंख शास्त्र शास्त्र हो वेदांत इसलिए आत्म ज्ञान के प्रतिपादक वेदांत शास्त्र में सभी कर्मों की निष्पत्ति के लिए कहे गए मेरे कारणों को मेरे वचनों से जानो इसलिए आत्मज्ञान आत्म का प्रतिपादक वेदांत आत्मज्ञान के प्रतिपादक शांत शास्त्र अर्थात वेदांत में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए कहे गए पांच कारणों को मेरे वचनों से जानिए हो जाएगा तानी कानी तानिकानी कारणानी में है ना अपन से कारणानी को तानी वे कौन कारण ऐसा कहा जाता है देखो अधिस्थान तथा कर्ता तथा कर्ता च पृथक विधम पृथक पृथक विविधा विविधा पृथक चेस्ता दिष्ठान क्या क्या है ना कर्ता अदिष्ठान क्या कर्ता विविधा है ना विविधा चाव करेंगे कर्ता के बाद क्या विविधा चा वाला जता है कर्ता क्या पृथक विधम करण पृथक विधम कर्णम क्या विविधा पृथक चेष्टा क्या विविधा पृथक चेस्टा चेष्टा तक हुआ आप देखेंगे कुछ छोटा अच्छा तथा है ना ऊपर तथा तथा एव दैव दोबारा देखेंगे अत्र च्या। वाला अठनम चे चाह अठान चारृथक चृथकिन कर्ण पृथक चेस्ता च विविध पृथक चेस्ता और अभी तथा तथा एव दैव तथा एवं पंचम दैवम तथा एवं पंचम तो है? शरीर, है, क्या हो गया, शरीर, और कर्ता कर्ता से यहाँ लिया है बुद्धि भाष्यकार ने है ना अधिष्ठान करता कौन हो गई बुद्धि और करण करण से कितने करण है आपसे द्वादश करण भाष्यकार में कहे हैं पांच क्या है अंतर इंद्री? इंद्री पांच गाय तो इंद्री पांच क्या कहेंगे पांच इंद्री पांच ज्ञान इंद्री, इंद्री मन और बुद्धि नहीं नहीं हाँ हाँ हाँ पंच कर्मेंद्री ज्ञान इंद्री मन और बुद्धि इस प्रकार भाष्यकार ने बारह किया है और ये पृथक देखेंगे पृथक विरमकरण प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो है ना बाराकरण पृथक पृथक बाराकरण विविधा प्रत्यक्ष चेष्टा विविध प्रकार की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चेष्टाएं विविध प्रकार की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्रियाएं तो विविध प्रकार की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्रियाएं किसकी क्रियाएं प्राणवायु की क्रियाएं प्राणवायु की प्राणवायु की अलग अलग क्रियाएं है ना जैसे की प्राणवायु भी अलग अलग क्रियाएं श्वास प्रश्वास लेना रोह वायु का है ना डकार आना ये सभी किसके कार्य है वायु के कारण यदि वायु के कार्य न हो तो भी कुछ हो पाएगा नहीं हो, नहीं हो। पाएगा और पृथक पृथक पृथक पृथक वायु की क्रियाएं और तथा, तथा और वैसे ही पांचवा है अनुग्राहुवादी इंद्रियों की अधिष्ठा देवता तो अधिष्ठान का अर्थ क्या हुआ शरीर करता मतलब बुद्धि अधिष्ठान करता पृथक विधम का अर्थ है की नाना प्रकार के करण और विविध प्रकार की प्रखट वायु की क्रियाएं और पांचवा कौन है दयु तय तो मतलब इंद्रियों के अरिष्ठाचार्य होता तो ये पांच क्या हो गए कारण पांच क्या हो गए पांच के होने पर कारण होता है, है? अदृष्ट को नहीं गिनाया लेकिन वो भी सामान्य कारण है ही है ना वो अदृष्ट को रहता ही है अदृश्य तो मुक्ति न होने पर सबका बना रहता है प्रलय में भी बना रहता है और बाकी इनके सबके होने पर कार्य होता है नहीं तो कार्य नहीं होता है अब देखेंगे ना अहवी भी पाठ लगाएंगे आप यहाँ पर अरिष्ठानम अरिष्ठानम का अर्थ है की इच्छा द्वे सुख दुख ज्ञान आदि नाम और व्यक्ति आश्रय इच्छा द्वे सुख दुख तथा ज्ञान आदि की अभिव्यक्ति के आश्रय शरीर को अधिष्ठान कहते हैं देखो भाष्य के भाष्यकार के इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान आदि किसके घर में अंतरण के किसके घर में लेकिन शरीर के बिना अभिव्यक्ति होती है शरीर के होने पर ही तो क्या शरीर में ही अभिव्यक्ति होती है तो इसलिए जो है ना इनकी अभिव्यक्ति का आश्रय हो गया शरीर ठीक है इच्छा द्वेष सुख दुख तथा ज्ञान आदि की अभिव्यक्ति के आश्रय शरीर को अधिष्ठान देते हैं इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान आदि की अभिव्यक्ति के आश्रय शरीर को अधिस्थान करते हैं हो गया तथा कर्ता उसी प्रकार से कर्ता कर्ता से लेना है उपाधि करते उपाधि रूप उपाधि रूप कौन बुद्धि है ना उपाधि बुद्धि करता है वही क्या है भोक्ता है बुद्धि करता है वही है भोक्ता आनंद गिरी ने यहाँ पर उपाधि लक्षणा से लिया है यहाँ पर बुद्धि लिया है आनंद गिरी ने आनंद गिरी ने लिया है यहाँ पर बुद्धि वही करता है वही है हैसूदन और वो भाषार प्रकाश व्याख्याकार तो व्याख्या वो लेते हैं अहंकार है वो अहंकार मतलब जो अहंकारात्मिका होती है अहंकार तो जो अहंकार है ना मतलब अहंकार रूप में पर सब एक ही मन की अवस्था एक ही अंताकरण की अवस्था वैसे चार नाम है ना तो जो अहंकार रूप अंताकरण है वो अहंकार ही करता होता वही भोगता होता ऐसा उन्होंने दे दिया पर कोई फर्क नहीं है सिद्धांत से कि बुद्धि उपाधि रक्षण करते उपाधि उपाधि को है बुद्धि बुद्धि उपाधि करता है वही है आगे क्या पाठ है शब्दादि उपलब्ध है, है? है? हाँ। गीता प्रेस के नए संस्करण में छूट गया एक लाइन कर्णम चाहोत्राधिकम शब्दाद उपलब्ध है पृथक नाना प्रकारम द्वादश संख्याम यही पाठ है ना अप्रोत्रादिकम सोत्रादी करण है कैसे शब्दादी उपलब्ध विषयों विषयों को को जानने के लिए को करण कौन है विषयों को जानने के लिए विधम नाना प्रकारम नाना प्रकार के द्वादश संख्या संख्या द्वादश संख्यम करते है बारह संख्या वाले बारह संख्या वाले शब्दादि विषयों को जानने के लिए शब्दादि विषयों को जानने के लिए नाना प्रकार के द्वादश संख्या वाले स्रोताधिकरण स्रोता लग गया अच्छा हो गए, तो दस पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेन्द्री मनो बुद्धि ऐसा आनंद पूर्ति करके संख्या की अब देखेंगे प्रसाद चेष्टा प्रसाद चेष्टा से लेना वायु या वायु की चेष्टा है वायु से क्या लेना है या प्राण वायु मुख्य प्राण है जो प्राण के पांच पेड़ है ना प्राण आदि तो फिर जो है ना मुख्य प्राण का जो हम तो बेदकों की प्राण कह देते हैं है ना ऐसा mm. ले लेना है ना वायु के अर्थ है प्राणवायु से संबंध रखने वाली अपान आदि क्रियाएं यहाँ प्राणअपान आदि क्रियाएं लेना है चेष्टा दैवम चाहे हो दैवम चाहे हो तो दैवय दैव अत्र चतुर्सु इन चारों में इन ऐसा लगाना इन चारों के होने पर इन चार के होने पर पंचम का अर्थ है पंचान पूर्णम पांच से पाँच से पूर्ण होने वाला पांच से हाँ पंचान पूर्णम ये पंचम सब की विपत्ति है ना कि जो पांच से पूर्ण हो उसे क्या कहेंगे पंचम तो ये चक्षु अनुग्रह कम आदित्य आदि चक्षुवादी इंद्रियों के अनुग्रह कौन आदित्यादी देवता रम अनुर देव से लेते हैं परमात्मा को ईश्वर को लेते हैं देव से किसको लेते हैं ईश्वर को लेते हैं की ईश्वर की इच्छा के बिना कोई कुछ कर पाता है हाँ कर्ता साक्षार्थ वर्वाद ब्रह्म सूत्र है कि वो कर्ता कौन है जीव और क्योंकि कर्ता मानने पर भी साक्षार्थ वर्वाद के शास्त्र की साक्षरता होती है बिगनी शास्त्र सब साक्षार्थ होते हैं जब जीव करता हो तो कर्ता साक्षार्थ वर्तवाद ये सूत्र है और आगे का सूत्र बताता है कि उसका जो कर्तृत्व है वो ईश्वर के अधीन है नहीं। ये कहता है तो रामानुज यहाँ पर क्या करते है? करते हैं हैं अच्छा और यहाँ पर क्या इंद्रियों के अनुग्रह देवता ऐसा आप करते हैं उपाधि उपाधि लक्षण बोलेंगे मैं उपाधि लक्षण को बोलूंगा थोड़ी देर बाद है ना उपाधि कर्त बुद्धि है ना सोलवा श्लोक आएगा तब तो उस पर थोड़ा बता देंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये का का है टीकाकारों का अभिप्राय है की चिरावास तो सबसे युक्त है ही अरिस्थान भी चिड़ावास से युक्त है कर्ता भी चीरा कर्ता बुद्धि भी चिरावास से युक्त है उपकरण भी चिरावास से युक्त है ऐसा जो है, है टीकाकार है? टीका कहते है, ने हैं चिड़ावास से युक्त सभी है चिरावास से युक्त होकर के ही ये सब चिड़ावास से युक्त सभी, सभी को लेना है चिरावास से युक्त सबको लेना है ऐसा मधसूद आगे देखेंगे देखो शरीरवांग मनो कर्म प्रारभते नर न्याय शरीर शरीर यम प्रारभते नर न्याय न्याय न्याय विपरीत वे पंच एसे तस् हेतव लगायेंगे नरह शरीरवांग मनोभी न्याय वित कर्म प्रार्वते न्याय विक वा शरीर वा, वांग मनोभी यथ कर्म प्रार्वते मनुष्य युक्ति युक्त न्याय करते शास्त्र और विपरीतम करते शास्त्र सिद्ध मनुष्य शास्त्र विहित अथवा शास्त्र निषि जिस कर्म को शरीर वाणी और मन के द्वारा करता है अच्छा यथ कर्म शरीर वांग मनोभी ऐसा कर लेंगे है न ऐसा कर मैंने क्या पहले बताया कि मनुष्य ऐसा बताया करिए नरा नीर वांग मनोभी न्याय विपरीतम हुआ यथ कर्म यह ठीक रहेगा नरा मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा युक्ति युक्त अथवा विपरीत जिस कर्म को करता है युक्ति युक्त, युक्त अथवा जिस कर्म का आरम्भ करता है किसके द्वारा शरीर वाक और मन मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा तीन से कर्म किए जाते हैं ना मनुष्य से चाहे वो शारीरिक कर्म हो या वाचिक कर्म हो या मानस कर्म हो मनुष्य से शरीर वाणी और मन के द्वारा युक्ति युक्त विपरीत जिस कर्म का आरंभ करता है जिस कर्म को तो करता है तो सर्म उस कर्म के एते पंच हेतवा ये पांच हेतु होते हैं उस कर्म से ये पांचों हेतु हो होते हैं चाहे शरीर से होने वाला शारीरिक कर्म हो वाक्स से होने वाला वार्षिक कर्म हो या मन से होने वाला मानसिक कर्म हो ये पांचों उसके हेतु होते हैं अब देखेंगे आगे शरीर वांग यत कर्मे, इन तीनों के द्वारा प्रारंभ निर्गर संपन्न किए जाते हैं है? इन तीनों कौन शरीर वाक मन इन तीनों के द्वारा जो कर्म मनुष्य नरा कि मनुष्य इन तीनों के द्वारा जिस कर्म को संपन्न करता है, है ना इन तीनों के द्वारा द्वारा, जिन कर्मों को संपन्न करता है तो न्यायम हुआ न्याय कर्म्यम धर्म संत अर्थात शास्त्रीय शास्त्र न्यायम कर धर्म मतलब धर्म संबंध अर्थात शास्त्रीय कर्म शास्त्रविहित कर्म विक्रीतम हुआ और विक्रीतम कर मतलब अशास्त्रीय शास्त्रवुद्ध और अधर्म्यम कर्थ क्या है की जो धर्म संबंध ना हो लग जाएगा हाँ सात भी तो सात निश्चित दर्द हो गया निश्चित निमिशित चेस्ट किया अभी और जो जीवन का हेतु करते की पलक आदि खोलना पलक खोलना बंद करना और चेष्टा से अन्न कृषि आदि कार्य ले लेंगे निम्चित कर आलोगे जीवन चलेगा खोलना कर्त क्या होता है बंद निर्से कर बंद करना होता है क्या खोलना करना से बंद करना सोने के लिए बंद करते हैं ना देख लेना जीवन का हेतु जो आपको खोलना बंद करना तथा कृषि आदि अन्य चेष्टाएं खेती करना चेष्टा से अन्य चेस्टाएं लेना खेती नौकरी व्यापार ले लेना जीवन का हेतु है ना और जीवन का हेतु आप खोलना बंद करना तथा कृषि आदि अन्य चेष्टाएं भी लगेगा क्या जीवन हेतु निम्सित जी अभी और जो जीवन का हेतु आंख बंद खोलना बंद करना तथा कृषि आदि चेष्टाएं भी चेष्टाएं भी हैं तदपि वो भी पूर्व में किए गए धर्मा धर्म का ही कार्य है पूर्व में किए गए धर्मा धर्म का ही कार्य है इसलिए न्याय और विपरीत के ग्रहण से ही उन सबका ग्रहण हो जाता है किसका जीवन का हेतु निम्सित तो चेस्ट आदि का है न तो तदिकार से हुआ भी पूर्व में किए गए धर्म धर्म का यह कार्य इसलिए न्याय और विपरीत के ग्रहण से ही उनका ग्रहण हो जाता है कर्मणा उस सम्पूर्ण उस कर्म के हेतु ये यथोक्त पांच है उस उस संपूर्ण कर्मो के हेतु ये ये पांच कारण है लग जाएगा हेतु का लेना सर्वस्व कर्मणा योग सर्व सेव कर्मणा और एपे से क्या लेना यह होता से क्या लेना और तस्व से लेना सर्वसेव कर्मणा हेतु तो कारण सभी कर्मों के ही ये पांच कारण है अब यहाँ पर है ये प्रश्न आता है कि सभी कर्मों के कारण अधिष्ठान आदि पांच हो गया ना तो फिर ये कहना चाहिए अधिष्ठान आदि पांच के द्वारा मनुष्य कर्मो का आरम्भ करता है जब सभी कर्मों के कारण अधिष्ठान आदि पांच हो गए तो यह कहना चाहिए कि अधिष्ठान आदि पांच के द्वारा मनुष्य कर्मो का आरम्भ करता है तो शरीर मन के द्वारा कर्मों का आरम्भ करता है ऐसा क्यों का ऐसा जो है प्रश्न आता है देखो ननु अधिष्ठान आदि सर्व कर्म नाम करणानी अधिष्ठान आदि सभी कर्मो के कारण है कारणानी के कारण चाहिए पूर्ण विराम ये शंका होती है की अधि अधिष्ठान आदि सभी कर्मो के कारण है सभी का अध्ययन कर लेना तो शरीर वांग मनोभी कर्म प्रार करेंगे तो नरा कर्म इसी कदम उच्चते निकार्भते तो मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा कर्म आरंभ करता है या कैसे कहा जाता है यह कैसे कहा जाता है तो अब ध्यान देंगे यह शंका उ समाधान में क्या कहा जाता है ये या दोष नहीं है तो कैसे उत्तर भाषाकार रहते हैं देखो कि विधि निषेध रूप संपूर्ण कर्म है शरीर शरीर आदि तीन की प्रधानता वाले हैं शरीर आदि तीन की प्रधानता वाले हैं जो शारीर कर्म है ना जो शारीरिक कर्म है मतलब से आप जैसे आप चल रहे हैं दौड़ रहे हैं है ना दौड़ रहे हैं चल रहे हैं तो ये सब क्या है आपका इसमें शारीरिक कर्म है लेकिन इसमें क्या है यदि मन इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है किस मार्ग से जाना है।, है मन काम कर रहा है ना किसी से मार्ग पूछना और भी काम करती है ना तो इसको शरीर क्यों कहते हैं कि इसमें इस कर्म में क्या शरीर की प्रधानता है शरीर की प्रधानता है और जो वाक वाक्षि, वाचिक कर्म है ना किसी को उपयोग करना बातचीत करना तो ये वाक कर्म है ना तो शरीर के बिना होगा मन के बिना होगा तो वाचिक कर्म क्यों कहेंगे इसको क्योंकि वाक प्रधानता है मन जैसे मन से जो है ना कुछ चिंतन कर रहे हैं तो मानस कर्म हो गया लेकिन ये, ये क्या तो है शरीर के बिना होगा तो इसमें भी प्रधानता किसकी है मन की हाँ ये कि मानस स्वभाव के बिना हो सकता है कुछ पढ़ कर के चिंतन करेंगे तो वहाँ वाक की सकता हो जाएगी बोल करके करेंगे चिंतन तो यथात मोले लेंगे पंक्ति देखेंगे ऐसे होता ना विधि निषेध रूप सभी कर्म शरीर आदि तीनों की प्रधानता वाले सभी कर्म शरीर आदि तीनों की तदनता वाले हैं लग गया आगे क्या पाठ है तदंगतया की कथा है? तदंग है ना तदंगतयादंग और उसके अनुरूप से कौन जो जो तीन प्रकार के कर्म है ना और उस ए, ए, वो उसके अनुरूप से से सभी कर्मों के अनुरूप से और सभी कर्मों के अनुरूप से जीवन लक्षणम दर्शन श्रवण आदि जीवन के हेतु देखना और सुनना आदि उनका अंग क्या है देखना और सुनना की विधि रूप सभी कर्म है यह देखने और सुनने के बिना तो ऐसे रूप सभी कर्म शरीर आदि तीनों की प्रधानता वाले हैं चार अंग और उनके अंग रूप से रूप सभी कर्मों के अंग रूप से जीवन लक्षण दर्शन श्रवण आदि जीवन का हेतु देखना और सुनना आदि लग गया अब फिर ऐसा देखे इसलिए हथियार करना पड़ेगा इसलिए त्रिधा एवं राशि के समेत की तीन ही भेद करके कहा जाता है या तीन ही विभाग करके कहा जाता है क्योंकि तीन की प्रधानता वाले है ना पांचों से संपन्न अधिष्ठान आदि पांचों से संपन्न होने वाले कर्म तीन की प्रधानता वाले हैं अधिष्ठान आदि पांचों से संपन्न होने वाले कर्म तीन की प्रधानता वाले इसलिए त्रिधा के पहले इसलिए अभ्यास करेंगे इसलिए तीन ही है ऐसा विभाग करके कहा जाता है या तीन ही विभाग करके कहा जाता है या तीन ही विभाग करके शरीर आदि उचित करके शरीर आज आर बचे उचित शरीर आदि के द्वारा आदि से क्या है वाक आदि के द्वारा आरम्भ किए जाते जाता है फल काले अपनी कहकर होगा फल प्राप्त होने पर भी फल प्राप्त होने पर भी फल प्राप्ति के काल में भी उन तीनों की प्रधानता से भोगे जाते है उन तीनों की प्रधानता से कौन हाँ उन तीनों की प्रधानता से भोगे जाते हैं और फल की प्राप्ति काल में भी उन तीनों की प्रधानता से भोगे जाते हैं इसलिए पांच का ही हेतुत्व तो विरुद्ध नहीं है मतलब इस एकीकृत इस प्रकार पांच का हेतु उन पांच का हेतु एक मिनट एकीकृत इसलिए तीन से, तीन से कर्म इसी इसलिए मनुष्य शरीर आदि तीन से कर्म आरंभ करता है इसका इसका इसी कर इसलिए मनुष्य शरीर वाक और मन इन तीनों से कर्म आरंभ करता है इस कथन का पांच के हेतु से विरोध नहीं है इस कथन का पांच के हेतु होने से कोई विरोध नहीं, नहीं है ऐसा तिरंगे शरीर आदि त्रे प्रधानम से तथा है क्या अपने पास तथा उ तदंगतया तथा हादु तथा तदंगतया कराखेंगे अद्ला श्लोक देखो त्री कर्ता कवल सूय पश्चाचि ना पश्य दुर्मति ती कर्तारम आत्म केवल तो यति अकृतबुद्धि पश्य अकृतबुद्धि न सह पश्य दुर्मती तति कम आत्म कवल तो यतिबुद्धि न पश्यति तत्र सति पश्य दुर्मती किंतु तत्र एवं सती करते तब ऐसा होने पर तब ऐसा किंतु तो। तब ऐसा होने पर कैसा होने पर अधिष्ठान आदि पाँच को कारण होने पर अधिष्ठान आदि पांच को तू कैसे किन्तु तत्र एवं सती तब ऐसा होने पर मतलब अधिष्ठान आदि पांच के कारण होने पर यह केवलम आत्मानम करता रम पश्य जो केवल आत्मा को कर्ता मानता है किसको करता मांगता है पांच मिला करके क्या कर, है कि पांच मिला करके कारण है ना पांच मिला करके कार्य पांच को मिलने पर कार्य होता है तो ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को करता मानता है लगेगा यह केवलम आत्मानम करम पश्यती केवल आत्मा को करता समझता है केवल आत्मा को करता समझता है जानता है मानता है सह दुर्मति ने अकृत बुद्धि सह दुर्मति न दुरुमती ना होने के कारण मतलब वह दुर्मति नहीं, नहीं जानता है जिसकी कुशित बुद्धि हो गई है उसे क्या कहेंगे दुर्मति तो अकृतार्थ बुद्धि वाला है व्यक्ति अकृतार्थ बुद्धि होने के कारण वह दुर्मति मनुष्य नहीं जानता है इस लोक को देखने से क्या लगता है कि केवल आत्मा करता नहीं है बल्कि पांच मीना करता है ये लगता है ना इसे रामानुज के भाष्य में वहाँ कर्ता से लिया आत्मा अधिष्ठान तथा करता वहाँ कर्ता से क्या लिया है आत्मात्मा हाँ जीवात्मा जीवात्मा अधिष्ठान का हो गया आत्मा जीवात्मा हो गया और दरकर्थ क्या हो गया ईश्वर तो ये सब मिल करके होता है न तो क्यों सोलवे के देखने से लगता है कि पांच मिलाकर के करता है एक कोई करता नहीं है तो पांचों में कोई करता तो स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तो इस स्पष्ट करता सबसे कर, कौन कहा गया है? जीवात्मा ब्रह्म सूत्र में करता सात सात वर्त है नौ? जीव को कर्ता मानने जीवात्मा को करता मानने पर ही शास्त्र की सार्थकता होती है और फिर अगला सूत्र पराकू तक छुपे पराक्त मतलब हुआ कि परीव है ना पर से है मतलब फर्को ईश्वर ईश्वर के अधीन ऐसा सुना जाता है तो वहां कर्ता से जीवात्मा और दल से क्या लिया है ईश्वर लिया है तो लेकिन कार्य कब होगा सबके होने पर है ना सबके होने पर होगा ऐसा नहीं होगा केवल जीवात्मा नहीं कर सकता ऐसा और यहाँ पर जो है ना ये कर्ता से क्या लिया बुद्धि उगा तो कहते हैं फिर चेतन के बिना कैसे होगा तो कहते हैं चिड़ा बात तो से युक्त सभी है ऐसा कहते हैं है ना शंकर मत में किता युक्त ये है? सभी है ऐसा अब देखो आप यहाँ पर किताबास युक्त होने पर यह सबको कहा गया है ऐसा मत सदम कहते हैं ये जगत आरंभ आरम्भ उत्पत्ति की प्रति क्या ये नहीं नहीं नहीं ये जो संसारिक कर्मों का कर्ता जो जीव होता है जगत की उत्पत्ति की बात नहीं है जगत की उत्पत्ति के करता ईश्वर को कह लिया है ये जो संसारी कर्मों तो जो जो कर्मों क्या है है रूप कर्म ना विधि निषेध रूप जो कर्म है वो जो क्या तो उन्हें कहा जाता है पाठ देखेंगे पर में। अब देखेंगे तत्र प्रकृतियन संबंधित तत्र या शब्द प्रकरण से जुड़ता है या तत्र शब्द पूर्व प्रकरण से संबंधित होता है तत्र या पद पूर्व प्रकरण से संबंधित होता है पूर्व में क्या कहा गया है अधिष्ठानम तथा करणम या है इससे संबंधित होता है संबंधित एवं सचि एवं सती गर् ऐसा होने पर एवं सती एवग... चले हाँ ऐसा होने पर एवं सती को समझा रहे हैं एवं एवं से लिया है एवं सती लिखा है ना ऊपर तो एवं अर्थ है यथोक्त ही पंचवीत निर्वर्तेम का यथोक्त अच्छा और सती से क्या लिया है कर्मणि सती कर्मणि कर्मणि जोड़ा है ना यथोक्त पांच हेतुओं से कर्म संपन्न होने पर या यथोक्त पांच हेतुओं से कर्म की सिद्धि होने पर यथोक्त पांच हेतुओं से कर्म संबंध होने पर सत्र एवं सती या दुर्मतित्व के हेतु रूप से संबंधित होता है दुर्मति होने के हेतु रूप से संबंधित होता है थोड़ा शब्दों पर ध्यान दो श्लोक में आइए। सत्र एवं सती मतलब उन पांचों के कर्ता होने पर जो केवल आत्मा को कर्ता समझता है अत्मतार्थ बुद्धि होने के कारण वह दुर्मति नहीं समझता है तो वह वह दुर्मति नहीं समझता है है ना दुर्मति नहीं समझता है या ऐसा समझो अच्छा तो कहूँ अकृत बुद्धि होने के कारण वो नहीं समझता है वो दुर्मती है बल्कि ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा भाष्य का स्वरत की में है क्या अकृत बुद्धि होने के कारण वो नहीं समझता है और वो दुर्मति है अकृतार्थ बुद्धि होने के कारण वो नहीं समझता है वह या वो पहले जैसा बताया वैसा ही कर लेना अकृतार्थ बुद्धि होने के कारण वह दुर्मति नहीं समझता है तो दुर्मति में हेतु क्या है त्र एवं किसको बताया त्रम स्थिति हाँ ध्यान देना कि जो केवल आत्मा को करता समझता है वो नहीं समझता है जो केवल आत्मा को करता समझता है वो नहीं समझता है क्यों क्योंकि पांच मिला के ते, ते, ते करता है समझिए जो केवल आत्मा को करता समझता है अकृत बुद्धि होने के कारण वो नहीं समझता है क्यों क्योंकि मिला कितने आए हाँ लग जाएगा आ, मतलब भी, जो केवल आत्मा को कर्ता समझता है बुद्धि होने के कारण नहीं समझता है तो वो दुर्मती होने में हेतु है क्योंकि वो पांच मिला करके हेतु है और फिर वो केवल आत्मा को लेता, आत्मा को है ना तो दुर्मति हो गया पांच देखेंगे आप यहाँ पर सती, इस प्रकार यथोक् पांच ऋतुओं से कर्म संपन्न अच्छा तत्व शि या तत्र एवं सती या कथन दुर्मति के हेतु रूप से संबंधित होता है तत्रु आत्मान अन्य अविद्या परिकल्प त्र अविद्या अन्य परिकल्प तत्र क्या तब तब अविद्या के द्वारा तब अविद्या के द्वारा तेसु तेसु से लेना है वो क्या है पांचों अधिष्ठान आदि पांचों कि अविद्या के द्वारा अधिष्ठान आदि पांचों में आत्मा का अभेद आरोप करके अन्यत्व करते रहे क्या अभेदत्व आत्मा के अभेद आ, आत्मा का द्वारा देखना तत्र कर रहे तब अविद्या का अविद्या के द्वारा से सुष्ठान आदि पांचों में अनन्यान आत्मान परिकल्प अभिन्न आत्मा की कल्पना करके उन पांचों अभिज्ञा के द्वारा अधिष्ठान आदि पांचों में अभिन्न आत्मा की कल्पना करके उन पांचों में अभिन्न आत्मा की कल्पना करके मतलब उन पांचों को अभिन्न आत्मा समझ करके मतलब है कर्मणा उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों का मैं ही करता हूँ मैं ही करता हूँ इस प्रकार केवल आत्मा को करता समझता है केवल क्या यहाँ सब शुभम शुभम करते अभिक्रियम विकार रही बेकार रही केवल आत्मा को जो कर्ता समझता है कौन समझता है कर्ता समझता है किस कारण समझता है तो वेदांत और आचार्य के वेदांत और आचार्य के उपदेश तथा युक्तियों के द्वारा संस्कार रहित बुद्धि वाला नहीं है अकस्मात का किस कारण से रोक है क्योंकि वेदांत और आचार्य के उपदेश तथा युक्तियों के द्वारा वो असंस्कृत बुद्धि वाला है या इनके द्वारा संस्कार संस्कृत बुद्धि वाला नहीं हुआ है क्योंकि वेदांत और आचार्य उपदेश तथा संस्कार बुद्धि वाला नहीं है ध्यान देना पूर्वक आचार्य का उपदेश वेदांत शास्त्र पूर्वक वेदांत शास्त्र पूर्व है मतलब आचार्य के उपदेश में प्रदानता किसकी है वेदांत शास्त्र का अवलंबन करके ही आचार्य उपदेश करते है न तो वेदांत औ आचार्यूपद मतलब हुआ वेदांत शास्त्र पूर्वक आचार्य ऐसा और उसके अनुग्रह कौन होता है न्याय मतलब उसका अनुग्रह कौन होता है युक्ति हाँ ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णात् पूर्णम गचते पूर्ण पूर्ण आगाया पूर्ण मेवा